चौथा प्रश्न कहावत है कि माता पिता गुरु और भगवान से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए और न ही इसमें कोई दोष है क्या यह कहावत सही है इस कहावत में दो शब्द हैं संकोच और मांग अगर तुमने संकोच पर जोर दिया तो कहावत सही है अगर मांग पे जोर दिया तो कहावत गलत मैं फिर से पढ़ता हूं कहावत है कि माता पिता गुरु और भगवान से मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए जोर संकोच पर है कहावत का क्योंकि संकोच अहंकार का हिस्सा है तुम संकोच ही तब करते हो जब तुम लगता है कि ये तुम तो मांगने में अपने अहंकार को चोट लगेगी कोई क्या कहेगा मांगना उचित नहीं मांगना तो चाहते हो लेकिन मांगने वाले नहीं बनना चाहते हो मिल जाए ये तो चाहते हो लेकिन किसी को कानो कान खबर ना कि मैंने मांगा क्योंकि मांगने में तो भिकारी हो जाता आदमी और भिकारी के अहंकार को चोट लगती है इस चोट को जगाने के लिए ही तो बुद्ध ने अपने सन्यासियों को भिखारी बना दिया कहा भिक्षु तुम भिक्षु हुए मांगो जो दे उसे आशीर्वाद देना जो न दे उसे भी आशीर्वाद देना क्योंकि जो दे अगर तुम उसी को आशीर्वाद दे सको और जो नदे उसको अभी दो तो ये भिखारी के पीछे अहंकार खड़ा है संकोच मत करना मांगने में ये जोर है कहावत का माता पिता गुरु और भगवान के सामने क्या संकोच क्या अहंकार अगर तुम्हारा माता पिता गुरु और भगवान के सामने भी अहंकार है तो फिर तुम कहाँ अहंकार छोड़ोगे फिर तो संसार में कोई शरण न रही वहां तुम संकोच मत करना ये जोर है कहावत का बिना संकोच किए खड़े हो जाना और बड़े मजे की तो बात यह है कि अगर तुम बिना संकोच खड़े हो जाओ तो मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाती बिन मांगे मिल जाता है क्योंकि जिसके मन में संकोच ना रहा अहंकार ना रहा वो मिलने कि योग्य हो गया वो पात्र हो गया उसका हृदय ही कह देता है प्राण से प्राण कह देते हैं कुछ शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती मांगना इसीलिए पड़ता है कि भीतर संकोच मांगो नहीं तो भी तुम्हारी मांग दिखाई पड़ती रहती है तुम चाहते हो कोई दे दे और मांगने का कष्ट भी ना उठाना पड़े कहावत यह कह रही कम से कम माँ पिता गुरु भगवान माता पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया गुरु जिससे तुम्हारा दूसरा जन्म होगा परमात्मा जो कि तुम्हारा ही आत्यंतिक स्वरूप है अगर इनसे भी तुम संकोच करते हो और फासला रखते हो तो फिर तुम कहां शरण पाओगे इनके सामने तो सब संकोच छोड़ देना इनके सामने नग्न हो जाना यह अर्थ है कहावत का इनके सामने क्या छिपाना है माता के, पिता के सामने क्या छिपाना नग्न तुम पैदा हुए थे वो भली भांति तुम्हें जानते हैं गुरु से क्या छिपाना है अगर गुरु से छिपाया तो रूपांतरण किसके द्वारा होगा फिर जो तुम छिपाओगे वो बच जाएगा रूपांतरित ना होगा गुरु के सामने तो पूरा खुल जाना है सब वस्त्र उगाड़ देने कुछ भी बचाना नहीं है भीतर कुछ भी छिपाना नहीं है भीतर चेतन अचेतन सब पड़ते सामने कर देनी है कब जो तेरी मर्जी अब जो तू चाहे कर और परमात्मा से क्या छिपाना और छिपाने से भी क्या परमात्मा से छिपेगा संकोच मत करना इसका यह अर्थ नहीं है कि निसंकोच मांगना अगर इसे तुम समझो तो इसका अर्थ है कि जिसने संकोच छोड़ दिया उसे तो बिन मांगे मिल जाता मांगने की जरूरत नहीं होती जिसका अहंकार चला गया उसे क्या कमी रह जाएगी अहंकार ही कमी है अहंकार के कारण ही तुम छोटे हो सीमित हो अहंकार गया कि तुम असीम हुए घड़ा टूट गया तो घड़े के भीतर का आकाश बाहर के आकाश से एक हो गया अहंकार की मिट्टी गिर गई तो तुम असीम के साथ है कि वो एक हो गए मांगने को कुछ बचता नहीं निसंकोच मन को मिल जाता है मांगना नहीं पड़ता संकोची मन मांगता भी है मांगना नहीं भी चाहता है और कभी पाता भी नहीं पांचवा प्रश्न कल आपने कहा कि धार्मिक क्रांति की शुरुआत इस बोध से होती है कि जो कुछ भी मैं हूं उसके लिए मैं ही पूर्णता जुम्मेवार हूं फिर अन्यत्र आप कहते हैं कि जीवन का सत्य है परस्पर तंत्रता कृपया बताएं कि उपरोक्त दो विपरीत दिखाई पड़ने वाले बोध वचनों में क्या अंतर संबंध है वो विपरीत नहीं जो भी है उसके लिए मैं ही पूर्णता जिम्मेवार हूं यह धार्मिक क्रांति का शुरुआत है प्रथम चरण साधारणता आधार्मिक आदमी की यह धारणा होती है कि जो भी मैं हूं उसके लिए सारी दुनिया है मुझे छोड़कर समाज व्यवस्था राज माता पिता परिवार परंपरा धर्म भूगोल इतिहास सब जिम्मेवार है सिर्फ मुझे छोड़कर मैं एक सोसित संस्कारित परतंत्र व्यक्ति हूँ सभी लोगों ने मेरी ऐसी हालत बना दी अगर गरीब हूं तो लोगों ने मुझे चूस लिया है अगर पढ़ा लिखा नहीं हूँ बुद्धिमान नहीं हूँ तो मुझे बुद्धि के अवसर नहीं दिए गए अगर सुंदर नहीं हूं तो माँ बाप सुंदर नहीं थे इसलिए सुंदर नहीं हूँ अगर अस्वस्थ हूँ तो समाज दरिद्र है दीन है इसलिए अस्वस्थ दूसरे लोग जुम्मेवार हैं मुझे छोड़कर ये अधार्मिक व्यक्ति की भावदशा है इसलिए अधार्मिक व्यक्ति कहता है सबको बदलेंगे तभी मेरी बदलाहट हो सकती है इतिहास भूगोल समाज अर्थतंत्र सब बदल जाए तभी मैं बदलूंगा क्योंकि मैं इन पर निर्भर हूँ धार्मिक व्यक्ति की शुरुआत है कि जो भी मैं हूँ उसके लिए मैं पूर्णतः जुम्मेवार हूँ शुरुआत है ध्यान रखना इसके बिना धार्मिक व्यक्ति की यात्रा शुरू नहीं होती क्योंकि अगर मैं जुम्मेवार नहीं हूं तो बदलना कैसे बदलना किसको अगर मैं ही जुम्मेवार हूं मेरे दुखों के लिए अगर मैंने ही ये बीज बोए हैं मैं ही फसल काटता हूं तो अब मैं आगे बीज बोने में बदलाहट कर सकता हूं चाहूं तो न बीज और अब तक अगर जहर के बीज बोए थे तो अमृत के बो सकता हूँ फसल मुझे काटनी पड़ती बीज भी मैं बोता हूँ तो अब मेरे हाथ में जो मुझे होना है मैं हो सकता हूं मेरा भाग्य मैं हूं यह धार्मिक व्यक्ति की शुरुआत है लेकिन मैं कहता हूं शुरुआत यह अंत नहीं है और फिर मैंने बहुत बार कहा है कि जीवन का परम सत्य है परस्पर तंत्रता इंटरडिपेंडेंस ये धार्मिक व्यक्ति की पूर्ण अनुभूति है अधार्मिक व्यक्ति मानता है सब जिम्मेवार है मैं जुम्मेवार नहीं धार्मिक व्यक्ति शुरू में मानता है कि मैं जुम्मेवार हूं कोई जिम्मेवार नहीं अंत में पाता है कि न मैं हूं न दूसरे हैं जीवन परस्पर तंत्रता है ये तो अहंकार के मिटने पर पाता है तो अहंकार की दो दृष्टियां हो सकती हैं दूसरे जुम्मेवार हैं अहंकार को बचा लिया मैं जुम्मेवार हूं अहंकार पर पूरा दोस्त रोपा पहला व्यक्ति अधार्मिक रहेगा दूसरा व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा और एक तीसरी घड़ी अहंकार के पार जहां मैं बिल्कुल मिट जाता है सिर्फ चैतन्य बचता है वहां दिखाई पड़ता है ये परस्पर तंत्रता है यहाँ दो है ही नहीं यहाँ एक ही तंत्र है उसी को तो हमने परमात्मा कहा ब्रह्म कहा अद्वैत कहा दो नहीं है एक ही अस्तित्व है और यहाँ वृक्ष को हिलाओ आकाश के तारे हिलते सब जुड़ा है पत्थर फेंको झील में जरा सी जगह में गिरता है पर लहर उठती है और अनंत तक चली जाती है दूर दूर के किनारे भी उस लहर से अपरिचित ना रहेंगी वो लहर जाके अनंत काल में अनंत दूरियों के किनारों को छुएगी जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ वो तुमसे ही बोला गया ऐसा नहीं जो शब्द आज पैदा हुआ वो अब कभी मिटेगा नहीं अब वो चलता रहेगा उसकी तरंग चलती रहेगी दूर के तारों से अनंत काल में टकराती रहेगी कुछ भी मिटता नहीं सब शाश्वत है और सब एक है ये अंतिम अनुभूति है यह अनुभूति उसी को होगी जो ये मान के चला कि मैं जुम्मेवार हूं मैं जिम्मेवार हूं यह प्राथमिक धारणा है ये बुनियादी धारणा है सिद्ध की अवस्था नहीं है ये साधक की शुरुआत है सिद्ध तो कहता है एक ही है कौन जुम्मेवार कौन गैर जुम्मेवार दो नहीं है अद्वैत है छठवा प्रश्न जीसस कहते हैं प्रेम परमात्मा है फरीद गाते हैं अखत कहानी प्रेम की और आप भी कहते हैं प्रेम है आनंद प्रेम है मुक्ति प्रेम है समाधि की सुवास फिर क्या कारण है कि मीरा गाती है जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए जगत ढिढोरा पीटती प्रेम न कीजे कोय एक पहलू फरीद कह रहे हैं दूसरा पहलू मीरा कह रही है और दोनों ही प्रेम की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं मीरा कहती जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुख होए ये विरह की अवस्था है प्रेम जब होता है तो पहली अवस्था तो विरह जिसका प्रेम होता है उसी को विरह होता है जिसको प्रेम ही ना उसको तो विरह नहीं होगा तुमने कभी प्रेम नहीं किया तो विरह की पीड़ा तुम ना जानोगे विरह की पीड़ा का सौभाग्य तो उसी को मिलता है जिसने प्रेम किया मैं कहता हूं सौभाग्य क्योंकि उसी पीड़ा के पीछे फिर मिलन का आनंद छिपा है मीरा विरह के क्षण में कह रही जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुखोए जगत ढिंडोरा पीटती प्रेम न कीजे कोय मगर ये तो पहले पता न था तो प्रेम कर बैठे अब लौटने का तो कोई उपाय नहीं प्रेम से कभी कोई लौट नहीं सकता उससे पीछे जाने का उपाय ही नहीं अगर बचना हो तो पहले बचना उतरना ही मत उस नदी में अन्यथा वो बहा ले जाएगी और बड़ी पीड़ा है क्योंकि जितना प्रेम बढ़ता है उतना प्यारा दूर मालूम बढ़ता है जितना प्रेम बढ़ता है उतना एक एक क्षण प्रतीक्षा करना कठिन होता जाता है जितना प्रेम बढ़ता है उतनी ही अभिपसा की आग जलती है उतना ही परमात्मा अब मिले अब मिले अब मिले चैन खो जाता है जो मैं ऐसा जानती प्रेम किए दुखोये जगत ढिंदोरा पीटती प्रेम न की कोई ये पहली दशा है विरह की यात्रा का प्रारंभ फिर फरीद कहते हैं अकथ कहानी प्रेम की फिर नानक कबीर दादू जिन्होंने भी प्रेम जाना है वो सभी यही कहते हैं ई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए जिसने पढ़ लिए ढाई अक्षर प्रेम के वो ज्ञान को उपलब्ध हो गया पर ये मिलन की बात है विरह की रात जा चुकी मिलन की सुबह हो गई और मीरा जो कह रही ध्यान रखना ये कोई शिकायत नहीं है ये कोई प्रेम के विरोध में कही गई बात नहीं ये तो अत्यंत प्रेम में ही कही गई बात है ये तो प्रेमी परमात्मा से लड़ रहा है वो तुमसे नहीं कह रही है ये बात वो अपने प्रभु से कह रही है कि जो मैं ऐसा जानती कि तुम ऐसे दगेबाज कि तुम ऐसे धोखेबाज कि इतनी देर लगा दोगे कि ऐसा तड़फाओगे कि जैसे मछली तड़फती हो पानी के बाहर और तुम दूर हटते चले जाओगे और जितना मैं आती हूँ पास उतना ही पाती हूँ तुम दूर जो मैं ऐसा जानती ये एक प्रेमिका की शिकायत है प्रेमी से ये संसार से नहीं कह रही है वो जो मैं ऐसा जानती प्रेम के दुखो है। जगत ढिंडोरा पीटती प्रेम न कीजे कोय तो मैं सबको समझा आती मैं सबको कह देती कि बच्चों सावधान रहो इस छलिया से इससे दूर रहना ये धोखेबाज है ये बुलाता है पास हो दूर हटता चला जाता है जैसे कि तड़फाने में ऐसे कोई सुख आता हो शिकायत है परमात्मा से प्रेमी की पर बड़ी प्रेमपूर्ण है यह झगड़ा है प्रेमी का प्रेमी से यह कोई खंडन नहीं है प्रेम का वो प्रेम का ही गीत गा रही है लेकिन विरह के क्षण विरह के क्षण में प्रेमी सदा ऐसा पाता है इससे तो अच्छा होता प्रेम ही ना करते इससे तो अच्छा होता कि प्रेम का हमें पता ही ना होता इससे तो अच्छा होता कि ये प्रेमी की उंगलियां कभी हमारे हृदय की वीणा को न छेड़ती हम ऐसे ही रेगिस्तान की तरह मर जाते वो अच्छा था ये प्रेम का बीज अंकुरित ही ना होता तो अच्छा था ये तो बड़ी पीड़ा हो गई लेकिन जितनी बड़ी पीड़ा है उतना ही बड़ा आनंद है पीछे ये विरह की पीड़ा प्रसव की पीड़ा है वो तो जब एक बच्चा पैदा होता है किसी स्त्री को और कोई स्त्री माँ बनती तब बहुत बार उसके मन में भी आता है जब बच्चा पैदा होता है कि तो अच्छा हुआ होता अगर मुझे पहले ही पता होता कि इतनी पीड़ा होनी थी तो ये जन्म देने का उपद्रव हाथ में ही न लेते नौ महीने तक बच्चे को गर्भ में ढोना फिर पीड़ा उसके जन्म की जैसे मौत आती हो जैसे मरने मरने को हो जाती कभी प्रसव पीड़ा में किसी स्त्री को देखा जैसे प्राणों की गहराई से रुदन उठता है पूरा तन प्राण कप जाता है उस वक्त उसके मन में न होता होगा कि अच्छा हुआ होता कि इस उपद्रव में ही ना पड़े होते लेकिन फिर बच्चे का जन्म हो गया फिर स्त्री के चेहरे पर आई हुई आनंद की आभा देखी फिर वो जिस शांति और प्रेम और लगन से बच्चे की तरफ देखती है बच्चे का ही जन्म थोड़ी होता है उसी दिन मां का जन्म भी होता है उसके पहले वो माना थी उसके पहले एक साधारण स्त्री थी अब मां है मां की बात ही और है मां का अर्थ है अब वो सृजनदात्री है अब उसने जन्म दिया जीवन को अब वो ऐसी सीप है जिसमें मोती पला अब वो साधारण देह नहीं है वो परमात्मा का घर बनी वो परमात्मा का माध्यम बनी स्त्री अपने परम सौंदर्य को उपलब्ध होती है मां बनकर लेकिन प्रसव की बड़ी पीड़ा है विरह की भी बड़ी पीड़ा है उसी विरह की पीड़ा से गुजरकर निखरकर आग से छनकर व्यक्ति कुंदन बनता है स्वर्ण बनता है फिर मिलन का महासुख है मीरा कह रही है प्रारंभ की बात फरीद कह रहे हैं अंत की बात उन दोनों में कोई विरोध नहीं वो दोनों एक ही मंजिल के दो छोर हैं। आखिरी प्रश्न पश्चिम में अभी धर्म के लिए अभूतपूर्व प्यास पैदा हो रही है उसके चलते देश देश से हजारों की संख्या में धर्म पिपासु भारत आ रहे हैं विशेषकर आपके पास पहुंच रहे हैं प्रशासकीय नियम निषेध के कारण इन पाश्चात्य साधकों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है यद्यपि आर्थिक दृष्टि से भारत के पर्यटन व्यवसायों को लाभ ही लाभ है इस दिशा में क्या आप शासन और आश्रम के बीच किसी सहयोग का सुझाव देने की कृपा करेंगे मेरे और शासन के बीच तो कोई समझौता बन नहीं सकता आश्रम और शासन के बीच शायद कभी बन जाए आश्रम एक संस्था है शासन भी एक संस्था है कोई समझौता बन सकता है मेरे और शासन के बीच कोई समझौता नहीं बन सकता मेरे और मेरे आश्रम के बीच ही समझौता बड़ा मुश्किल है मेरा ढंग मूलतः संस्था विरोधी है अगर आश्रम भी चलता है तो मजबूरी है वो छोटी से छोटी बुराई है और है तो बुराई ही है तो संस्था ही व्यवस्था व्यवस्था में मेरी रुचि नहीं है लेकिन व्यवस्था के लायक तुम्हारी योग्यता नहीं इसलिए मजबूरी है और बीच का रास्ता खोजना पड़ता है रही पश्चिम से आने वाले साधकों की असुविधाएं और उनकी बात उसे वो प्रसव की पीड़ा समझे समझौता मैं राज्य से कोई बनाऊंगा ना बन सकता है बड़ी आसानी से अड़चन कुछ भी नहीं लेकिन मुझमें अड़चन है मेरे होने में अड़चन है सत्य बाबा का बन सकता है मुक्तानंद का बन सकता है तो मेरा क्यों नहीं बन सकता न बनने की अड़चन है न तो मैं किसी चीफ मिनिस्टर को बुलाता न किसी प्रधानमंत्री को न राष्ट्रपति को सलन्यास करो आश्रम का उद्घाटन करो इस आश्रम में उनका आना जाना नहीं है और उनके आने जाने का एक ही उपाय है शिलान्यास करवाओ पत्थर रखवाओ पत्थर उखड़वाओ कुछ करवाओ उनको सम्मान दो और जो मैं कहता हूं उस हिसाब से वो सब पागल हैं विक्षिप्त उनसे पत्थर में रखवा नहीं सकता तुमसे रखवा लूंगा उनसे नहीं रखवा सकता मेरे मन में उनका कोई सम्मान नहीं स्वभावता उनसे मेरा कोई तालमेल नहीं बैठ सकता निरंतर मैं उनकी विक्षिप्तता की घोषणा करता हूं वो सब खबरें उन तक पहुंचती हैं वो सब हिसाब रखते उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक है अगर वो नहीं निकाल पाते ये भी उनकी सज्जनता है अन्यथा वो अपनी नाराजगी खूब निकाल सकते मुझ पे नहीं निकाल पाते तो संन्यासियों पर निकाल लेते उनको आसानी से फंसा लेते हैं लेकिन सन्यासियों को अपनी असुविधा को अपनी साधना का हिस्सा मानना चाहिए बजाय इसके कि हम राज्य से कोई समझौता करें क्योंकि उस समझौते में तो बात ही मर जाएगी उस समझौते में तो फिर तुम्हें यहां आने का कोई कारण ही न रह जाएगा उस समझौते में तो मैं ही नहीं बचूंगा मेरे होने की जो विशेषता है वही समाप्त हो जाएगी फिर तुम मुक्तानंद के पास गए कि मेरे पास गए बराबर होगा फिर कोई भेद ना रहा फिर जैसे और आश्रम है वैसा ही ये भी एक आश्रम होगा ये आश्रम विशिष्ट है ये राजनीति के धुएं से बिल्कुल पार है इसलिए अड़चन तो झेलनी पड़ेगी क्योंकि राज्य सुविधा नहीं देगा राज्य असुविधा देगा मेरे पास जो आएंगे उन पर सब तरह की रुकावटें डाली जाएंगी उनको ना आने दिया जाए इसकी चेष्टा की जाएगी मेरी बात उन तक न पहुंचे इसकी चेष्टा की जाएगी लेकिन यह स्वाभाविक है इसमें कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं मुझसे पूछते हो तो मैं यही कहूंगा कि जो भी असुविधा हो उसे सह लेना समझौते की बात मत उठाना उसे सह लेने से तुम्हें लाभ होगा सुविधा से कहीं कोई ऊपर उठा है पीड़ा को स्वीकार कर लेना मान लेना कि वो मेरे पास आने का सौदा है उतना चुकाना पड़ेगा तो मेरे पास आ सकते हो रोज रोज कठिनाई बढ़ती जाएगी जैसे जैसे मेरी खबर पहुंचेगी लोगों तक वैसे वैसे कठिनाई बढ़ती जाएगी क्योंकि संतों में तथाकथित संतों में राजनीतिकों में एक तरह का साझेदारी संत उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप महान नेता हैं महान नेता उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप महान संत हैं ऐसा लेन देन है मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता क्योंकि वह झूठ होगी और झूठ अगर मैंने कहा और तुम्हारे लिए सुविधा बनाती तो तुम मेरे पास आके भी क्या करोगे एक झूठे आदमी के पास आने का कोई अर्थ ना रह जाएगा मुझे तुम सच्चा रहने दो चाहे उसके कारण तुम्हें तो असुविधा हो उसे झेल लेना तुम्हारी असुविधा और मेरी सच्चाई का ही तालमेल रहे तुम्हारी सुविधा के लिए तुम मुझसे कभी भूल के मत कहना कि मैं कुछ व्यवस्था करूं तो ही तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे विकास में सहयोगी हो, हो सकता हूं इससे अन्य था कोई उपाय नहीं आज नहीं